अनु कर्म प्राप्ति ही। ये देखेंगे जाती को जाति के अनुसार विहित जाति के अनुसार विहित ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन जातियों के अनुसार विहित कौन कर्म ऐसा लगाएंगे जाति के अनुसार विहित तथा सम्यक अनुष्ठान किए गए कर्मों का जाति के अनुसार विहित सम्यक अनुष्ठित कर्मों का स्वभाव से फल है स्वर्ग प्राप्ति स्वभावता फलम स्वभाव से होने वाला फल किसके स्वभाव से होने वाला फल इन कर्मों का दोबारा देखेंगे इन जाति को उद्देश्य करके विहित सम्यक अनुष्ठान किए गए जाति को उद्देश्य करके विहित सम्यक अनुष्ठान किए गए इन कर्मों का स्वभाव से फल है स्वर्ग प्राप्ति या, लग गया इनका फल क्या है स्वर्ग प्राप्ति यदि समय कानुष्ठान किया जाए तो क्या होगा स्वर्ग प्राप्ति होती है अच्छा और इसी में प्रमाण देते हैं वर्ण आश्रम यहाँ वर्ण है ना यहाँ वर्ण अर्थ है वर्ण की मर्यादा का पालन करने वाला आश्रमाकर्थ है आश्रम की मर्यादा का पालन करने वाला वर्ण की मर्यादा का पालन करने वाला आश्रम की मर्यादा का पालन करने वाला स्वधर्म निष्ठ मनुष्य है ना स्वकर्म निष्ठा है ना इसका अर्थ है स्वधर्म निष्ठ मनुष्य कौन होगा जो वर्ण और आश्रम की मर्यादा का पालन करने वाला वर्ण है ना वर्ण आश्रम आश्रमा वर्ण की मर्यादा का पालन करने वाला तथा आश्रम की मर्यादा का पालन करने वाला स्वधर्म मनुष्य मर करके कर्म फल का अनुभव करके मर करके कर्म फल का अनुभव करके तथा से उससे शेष बचे हुए कर्म से जैसे कि व्यक्ति जीवन वर् कर्म करता है मरने के बाद उस कर्म का फल भोगता है तो भोग करके संपूर्ण कर्म समाप्त हो जाते क्या कुछ कर्म शेष रहते हैं जिनके अनुसार आगामी जन्म होता है वही है तथा से उससे शेष बचे हुए कर्म के द्वारा शेष बचे हुए कर्म के द्वारा विशिष्ट देश विशिष्ट जाति विशिष्ट कुल विशिष्ट धर्म विशिष्ट आयु विशिष्ट वृत्त श्रुत है ना मतलब विशिष्ट विद्या और विशिष्ट आचार वृत्त आचार आचरण है विशिष्ट विशिष्ट विशिष्ट धन सुख बुद्धि से युक्त जन्म को प्राप्त करते हैं है ना तो ये तथा से चरण उससे शेष बचे हुए कर्म के द्वारा शेष बचे हुए कर्म के द्वारा सब होगा विशिष्ट देश है ना अलग अलग देश मिलेगा नए जन्म अगले जन्म में, में अलग देश मिलता है विशिष्ट जाति विशिष्ट कुल जाति में भी कई कुल होते हैं फिर विशिष्ट धर्म होता है और विशिष्ट आयु विशिष्ट विद्या विशिष्ट आचरण विशिष्ट धन विशिष्ट सुख और विशिष्ट बुद्धि से युक्त जन में प्राप्त करते हैं ठीक है तो अब देखेंगे तो मर करके करु फल का करके, ठीक है इत्यादि स्मृति व्या इत्यादि स्मृतियों से ये बात सिद्ध होती है ध्यान में ना स्वर्ग शब्द जो ना का है ना सामान्यतः सुख का वाचक है किसका वाचक है किसका वाचक है हाँ इत्यादि स्मृति इत्यादि स्मृतियों <गाँग्यों> से या बात सिद्ध होती है कौन जो एटे शाम जाति वीता नाम से कहा कह गया है क्या पुराने वर्ण नाम तथा पुराण में वर्णी नाम कर्थ है यहाँ भी कि वर्ण की मर्यादा का पालन करने वाले और आश्रम की मर्यादा का पालन करने वाले और पुराणों में की मर्यादा का पालन करने वाले तथा आश्रम की मर्यादा का पालन करने वाले मनुष्यों के लिए लोकी थल, लोक, लोक, लोक तथा फल विशेष का लोक भेद विशेष तथा फल भेद विशेष का कथन किया गया है ऐसा लगाएंगे लोक भेद तथा फल भेद रूप विशेष का कथन किया गया है और पुराण में वर्ण का पालन वर्ण की मर्यादा का पालन करने वाले तथा आश्रम की मर्यादा का पालन करने वाले मनुष्यों के लिए लोक भेद तथा फल भेद रूप विशेष का कथन किया गया है लोक वेद समझेंगे स्वर्ग आदि लोक लोक भेद क्या हुए स्वर्गा लोक वेद हुए स्वर्गा और फल वेद हुआ देव क्या है कि ये देववादि योनिया देवादि और उनमें प्राप्त होने वाले सुख लग जाएगा? लोक भेद क्या हुआ स्वर्ग आदि और भेद क्या हुआ देव आदि योनिया और उनको प्राप्त होने वाले पुराण में वर्ण का पालन करने वाले वर्ण की मर्यादा का पालन करने वाले चाष परिणाम और आश्रम की मर्यादा का पालन करने वाले मनुष्यों के लिए लोक भेद तथा फल भेद रूप विशेष कहा जाता है है ना ये विशेष सुना जाता है अलग अलग लोक अलग अलग फल अब देखेंगे इदं कारण तो वक्ष कारण से यह आगे कहा जाने वाला फल होता है है ना किंतु अन्य यह आगे कहा जाने वाला फल होता है देखो स्वे स्वे कर्म अविता संसिधि लगते नर स्वर्म निरत सिं युणु स्वे स्वे कर्मिता संसिधि लबते नरह स्व कर्म निरता सिद्धिम यथा अविरता नरह संसिद्धिम लबते अपने अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य अपने अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य संसिद्धिम लबते संसिधि को प्राप्त करता है तो अपने अपने कर्म में कर्म ये क्या है शास्त्र जिसके लिए जिस कर्म का विधान करते हैं वह कर्म ही उसके लिए क्या है धर्म है है ना? कर्म ही क्या है धर्म है चोधना लक्षणों वर्थो धर्मा और वेद प्रतिपादित योजना धर्म इन लक्षणों के द्वारा शास्त्र विधि कर्म को ही क्या कहा जाता है धर्म कहा जाता है तो स्वे स्वे कर्म जब लता न अपने अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य अपने अपने कर्तव्य के पालन में लगा हुआ मनुष्य संसिधि को प्राप्त करता है संसिद्धि का अर्थ भाष्ट में आएगा ज्ञान निष्ठा की योग्यता रूप संसिद्धि मतलब ज्ञान निष्ठा की योग्यता को ही संसिद्धि कहा गया है कि ज्ञान निष्ठा की योग्यता को प्राप्त करता है आगे देखना स्व कर्म निरतः यथा सिद्धिम विंदती तस्णु स्व कर्म अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य यथा विन्दति जैसे सिद्धि को प्राप्त करता है ऊपर संसिधि शब्द जिस अर्थ को कहता है उसी को यहाँ सिद्धि शब्द कह रहा है ना अपने करों में लगा हुआ मनुष्य यथा सिद्धि जैसे सिद्धि को प्राप्त करता है सुनो उसको सुनिए अच्छा सुनो उसको फिर देखेंगे या, या लक्षण का स्वरूप ये यथोक्त लक्षण विशेष वाले कर्म या यथोक्त स्वरूप विशेष वाले यथोक्त स्वरूप विशेष वाले कर्म अलग अलग करो बताए गए ना तो क्या समा हाँ ये और क्या था आगे हाँ यही है की यथोक्त लक्षण विशेष वाले कर्म में यथोक्त स्वरूप विशेष वाले कर्म भी कह सकते हैं अर्थ कर्म का स्वरूप कहा गया है यथोक्त लक्षण विशेष वाले कर्म में लगा हुआ अविरता कर या लगा हुआ मनुष्य किसको प्राप्त करता है संसिधि को कैसे तो स्व कर्मानुष्ठान तो अपने कर्म के अनुष्ठान से अपने कर्म के अनुष्ठान से क्या प्राप्त करता है संसिदी तो अपने कर्म के अनुष्ठान से तुरंत तो कहते नहीं अशुद्धि अंतरकरण की अशुद्धि का क्षय होने पर अंतरकरण के मल का क्षय होने पर अपने कर्म के अनुष्ठान अपने कर्म के अनुष्ठान से का नाम अशुद्धि इंद्रिय की अशुद्धि का ना सुने पर दे और इंद्रिय की अशुद्धि वही अशुद्धि क्या है आपका रजतम रज और तम और इनके कारण होने वाले काम आदि विकार यही अशुद्धि है अपने अपने कर्म के अनुष्ठान से दे इंद्रियों की अशुद्धि का क्षय होने पर ज्ञान निष्ठा की योग्यता रूप संसिद्धि को प्राप्त करता है तो संसिद्धिम कर ज्ञान निष्ठा योग्यता लक्षणाम संसिद्धि समझ गए अब पहले वाले पदों का भाष्यकार ने अध्ययन किया है संसिद्धिम कर ज्ञान निष्ठा योग्यता लक्षणाम ज्ञान निष्ठा की योग्यता रूप संसिद्धि को प्राप्त करता है कौन नरा कर्त अधिकृता पुरुषता मतलब कर्माधिकारी कर्माधिकारी लग जाएगा कर्माधिकारी मनुष्य कर्माधिकारी मनुष्य ऐसा लगाना अपने अपने कर्म में तत्पर अपने अपने कर्म में लगा हुआ कर्माधिकारी मनुष्य से ज्ञान निष्ठा की योग्यता रूप को प्राप्त करता है कैसे कर्मानुष्ठान के द्वारा देह और इंद्री की अशुद्धि का नाश होने पर ज्ञान निष्ठा की योग्यता रूप संसिद्धि को प्राप्त करता है अच्छा किसके द्वारा प्राप्त करता है बोलो कर्म से किस से कर्म से तो जो कर्म से ज्ञान निष्ठा की योग्यता रूप संसुद्धि प्राप्त होगी मतलब कर्म करने से क्या होगी ज्ञान निष्ठा की योग्यता और ज्ञान निष्ठा की योग्यता होने पर क्या हो जाएगा tobacco, क्या होगा नहीं अंताकरण की शुद्धि होने पर तो ज्ञान निष्ठा की योग्यता आई है ना कर्म करने पर ज्ञान निष्ठा की योग्यता आई बीच में क्या हुआ अंताकरण की अशुद्धि क्षय लिखा है ना अशुद्धि का क्षय होने पर कही या कही शुद्धि होने पर तो कर्म करने पर अंतःकरण की शुद्धि होने पर क्या होगी ज्ञान निष्ठा की योग्यता ये ज्ञान की योग्यता किससे हुई है मूल में क्या है इसके स्वकर्म तो स्वकर्म के अनुष्ठान से ज्ञान निष्ठा की योग्यता यो से क्या होगा ज्ञान निष्ठा होगा तो बताइए कर्म ज्ञान का विरोध है क्या यदि कर्म ज्ञान का विरोध होता तो कर्म करने से ज्ञान निष्ठा की योग्यता आ सकती थी आ सकते थे तो कर्म और ज्ञान का कभी भी विरोध नहीं है जो गीतोक्त गीता में कहा हुआ जो कर्म योग है उसका ज्ञान से कोई विरोध नहीं इस बात को ठीक से समझ लीजिए कि यही भगवान बोल रहे हैं कर्म से ही संसिद्धि को प्राप्त कर किया कर्मण ही संसुद्धि मास्ताजन का दिया गया कर्मणा और अर्जुन के लिए क्या है तस्मात कुरु कर्म ही तस्मात्पम यदि ज्ञान योग और कर्मयोग में विरोध होता तो, तो फिर भगवान उसको कर्म में लगाते क्या कुरु कर्म ही तस्मात्पम कर्मण एव जो कहा है तो ध्यान रखना चाहिए इन बातों में कोई विरोध नहीं है जो निषिद्ध कर्म है काम कर्म है उनका विरोध तो है पर गीता में कहा हुआ जो निष्काम कर्म योग है उसका कोई ज्ञान योग से विरोध क्यूँकी निष्काम कर्म योग में लगा हुआ व्यक्ति ज्ञान योग का अधिकारी है विरोधी जैसे सर को तो नकुल विरोध होता है तो एक जगह रहते अब मान लीजिए बद्रीनाथ जाना है किसी को तो कोई हरिद्वार से बद्रीनाथ जा रहा है कोई ऋषिकेश जा रहा है कोई जोशीमठ से जा रहा है कोई देवप्रयाग से जा रहा है इनमें कोई विरोध है अब हरिद्वार से कोई रामेश्वरम की ओर चल दे तो बद्रीनाथ जाने वाले से उसका क्या होगा लेकिन इनका कोई विरोध है क्या कोई आगे है कोई पीछे है कर्म योगी पीछे है ज्ञान योगी आगे है लेकिन विरोध है क्या विरोध कुछ भी नहीं है ध्यान रखना है गीता में कहीं ऐसा विरोध नहीं कहा गया है अब देखेंगे कि स्व कर्म अनु अनुष्ठानता है साक्षात संसिद्धि क्या अपने कर्म के अनुष्ठान से ही क्या साक्षात अपने, अपने कर्म के अनुष्ठान से ही साक्षात संसिद्धि प्राप्त होती है यह ऐसा लगाना क्या स्वकर्म के अनुष्ठान से साक्षात ही संसिद्धि प्राप्त हो जाती है क्या स्वकर्म के अनुष्ठान से साक्षात ही संसिद्धि प्राप्त हो जाती है ये प्रश्न है ना ना मतलब ऐसा नहीं है ऐसा कर्म अनुष्ठान से साक्षात संसिद्धि नहीं होगी बल्कि किस प्रकार कर्म अनुष्ठान से संसिद्धि होगी उस प्रकार को जानना चाहिए है ना कथम तरह कथम तो कर्मानुष्ठान से संसिधि कैसी है तो कर्मानुष्ठान से संसिधि कैसे होती है तो इस पर बताते हैं इसके लिए कहते हैं स्व कर्म निर्ता स्वकर्म में लगा हुआ मनुष्य यथाकर्थ इन प्रकार जिस प्रकार से सिद्धि को प्राप्त करता है उसे सुनो तो जिस प्रकार कर्म करने से संसिद्धि को प्राप्त करता है उस प्रकार को सुनो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए संसिधि के बाद में जो ना है ना उत्तर दिया गया है इसके पहले प्रश्न है तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए अच्छा जी अभी देखो आगे यृतिर्भूतानिद स्वर्मण तम अभ्यर्च्य सिधि विंदती मनवा यृति भूता तथम स्वर्मण तम अभ्यर्च्य सिधि विंदती मानव यूता प्रवृति यूतावृति येन इदम तो कर्मणा तम अभ्यर्थ्य मानव सिद्धुम विनती यथा भूता प्रवृत्ति यथा कर्थ है जिस अंतरयामी परमात्मा से जिस अंतरयामी परमात्मा से भूता नाम प्रवृत्ति प्रवृत्ति है कर्थ हैमी परमात्मा से प्राणियों की उत्पत्ति होती है भूता नाम प्राणी नाम य तो वह भूता जिस परमात्मा से प्राणियों की उत्पत्ति होती है प्रवृत्ति का एक अर्थ किया है भाष्यकार उत्पत्ति दूसरा अर्थ किया चेष्टा तो चलना फिरना और आना जाना ये जितनी चेष्टा मतलब किया तो चेष्टा भी किसके द्वारा होती है परमात्मा के द्वारा जिस परमात्मा के द्वारा प्राणियों की चेष्टाएं संपन्न होती हैं जिस परमात्मा के द्वारा प्राणियों की सभी चेष्टाएं संपन्न होती है तो दोनों ही अर्थ यहाँ पर किया है प्रवृत्ति का जिस परमात्मा के द्वारा प्राणियों की उत्पत्ति होती है और एन इधम सर्वम सत्म एक परमात्मा न जिस परमात्मा के द्वारा जिस ईश्वर के द्वारा इदम सर्वम तत्म ये सब कुछ व्याप्त है ये सब कुछ आ, जिस परमात्मा के द्वारा यह सब कुछ व्याप्त है स्व कर्मणात्म तो से अपने कर्मों से उसकी आराधना करके कर्म क्या है भगवान की आराधना रूप है तो क्या मानकर कर्म करने से आराधना रूप होते हैं है? है? है। तो है, तो कि भगवान की आज्ञा है इस वेद क्या है भगवत आज्ञा रूप है तो वेद शास्त्र जिस कर्म का उपदेश करते हैं तो क्या भावना रहना चाहिए की भगवद आज्ञा है इसलिए हम कर्म कर रहे हैं इसलिए कर भगवत आज्ञा है तो मैं ईश्वर आज्ञा मान करके शास्त्र कर्मों को नियुक्त किया जाता है से, है ना? तो उस भाव से करने पर क्या है कि आज्ञा मान के करेंगे ना तो उससे क्या होगी भगवान की आराधना हो जाएगी तो कर्मों से भगवान की आराधना होती है ऐसा तो जैसे कि जो इंद्रादी देवताओं की आराधना है तो इंदिरादी देवताओं की भी आत्मा परमात्मा है तो उनकी भगवान की आराधना हो जाती है सभी कर्मो से तो अस्कर्मणा तम घर से अपने कर्मो से उस परमात्मा की आराधना करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता सिद्धि वही ज्ञान निष्ठा की योग्यता हो है ना अच्छा यथोहत प्रवृत्ति वेस्टा चेष्टा करना फिर है ना यज्ञ आदि करनालौक लौकिक शास्त्री सभी प्रकार की क्रिया चेष्टा शब्द से कही जाती है यह यथा था ना यथाकर्थ बता रहे हैं यशमात अंतरयामिना ईश्वर जिस अंतरयामी ईश्वर से जिस अंतरयामी ईश्वर से प्राणियों की उत्पत्ति होती है भूता नाम का प्राणी नाम प्राणियों की उत्पत्ति या चेष्टा होती है एन इदम सर्वम सतम एन ईश्वर जी ईश्वर के द्वारा सर्वम इदम ये संपूर्ण जगत है ना सर्वम से क्या लिया जगत ये संपूर्ण जगत सतम का सद्याप्तम व्याप्त है स्वाकर्मणा पूर्वोक्त प्रतिवर्णम ऐसा लगाना की यहाँ पर प्रत्येक वर्ण के लिए पूर्वोक्त प्रत्येक वर्ण के लिए पूर्व में कहे गए स्वकर्म से प्रत्येक वर्ण के लिए पूर्व में कहे गए स्व से तम करके ईश्वरम ईश्वर की आराधना करके ईश्वर की आराधना करके अभ्यर्थ करते पूजे पूजा करके आराधना करके कर भगवान की आराधना रूप है तो, तो उसमें एक टीकाकरण लिखा है कि भगवान की कृपा से भगवान के अनुग्रह से उनकी प्रसन्नता से क्या प्राप्त करता है सिद्धि को को ध्यान देना केवल सिद्धि को प्राप्त करता है सिद्धि से वही ज्ञान निष्ठा की योग्यता रूप सिद्धि को मनुष्य प्राप्त करता है केवल शब्द इसलिए लगाया है कि कर्म से क्या होगा ज्ञान निष्ठा की योग्यता आएगी कर्म से ज्ञान नहीं होगा ज्ञान निष्ठा के लिए तो ज्ञान योग मतलब वेदांत श्रवण करना पड़ेगा या ले पड़े तो ज्ञान योग लेना पड़ेगा माता समझ में ज्ञान निष्ठा तो ज्ञान योग से आएगी पर ज्ञान निष्ठा की योग्यता किससे प्राप्त होगी इसलिए केवल कहा है मतलब ज्ञान योग लेना पड़ेगा बाद में ये केवल ज्ञान निष्ठा की योग्यता रूप सिद्धि को मनुष्य प्राप्त करता है यथा मानवाकर्थ है मनुष्य क्योंकि क्योंकि ऐसा है, है इसलिए चलो प्रेयान पर अकाधर्मो विगुण परधर्मात्ष्ठिता स्वभाव नि कर्म कुर लगाएंगे स्विष्ठिता पर धर्मांत विगुण स्वधर्मा श्रेयान क्या स्व अनुष्ठिता पर धर्मांत दिगुण स्वधर्म श्रेयान अच्छी प्रकार अनुस्थित या अच्छी प्रकार अनुष्ठान किए गए अच्छी प्रकार अनुष्ठान किए गए पर धर्म की अपेक्षा या अच्छी प्रकार संपन्न किए गए पर धर्म की अपेक्षा शास्त्रविद कर्मों को ही धर्म कैसे ऐसे रखना कि अच्छी की अच्छी प्रकार अनुष्ठान किए गए जो उसमें न्याय में आता है ना वेद विहित कर्म जन जन्य धर्म तो वहाँ पूर्ण के लिए धर्म शब्द का प्रयोग है धर्म है वो क्या पूर्ण है और वेद निषि कर्मो से जन्म अधर्म है तो निषिद्ध कर्मो से जन्म जो पाप होता है वो पाप को अधर्म कहा और जो प्रभाव कुमारी भट्ट की जो मीमांसा है मीमांसा शास्त्र के अनुसार जो है ना वहाँ पर कर्म को ही क्या कहते हैं धर्म करते वो अदृश्य जो है वो पूर्ण पाप के लिए है वहाँ अब देखेंगे अच्छी प्रकार अनुष्ठान किए गए या अच्छी प्रकार संपन्न किए गए पर धर्म की अपेक्षा स्वधर्मा विगुणा अपना धर्म गुण रहित होने पर भी श्रेष्ठ है विगुणा स्वधर्मा विगुणा अपी मतलब गुण रहित होने पर भी अपना स्वधर्म श्रेष्ठ है भाष्यकार ने विगुणा के बाद अपनी पद का अध्ययन किया है कि अच्छी प्रकार आचरण किए गए पर धर्म की अपेक्षा गुण रहित होने पर भी स्वाधर्म श्रेष्ठ है आगे बताते हैं अपना धर्म कौन जो की स्वभाव प्रभु गुण है ना स्वभावजन गुणों के द्वारा स्वभाव जन्गुणों के द्वारा जिस धर्म का विधान किया गया है या स्वभाव जन्म गुणों के द्वारा जिस कर्म का विधान किया गया है कर्म मतलब धर्म है ना तो वही करना उचित है स्वभाव नियतम कर्म ऊपर धर्म शब्द आया या कर्म शब्द आया एक ही अर्थ में है क्योंकि स्वभाव से नियत कर्म को करते हुए न अपनौती कुरुन न अपनोती कुरुन न अपनौती स्वभाव नियतम कर्म कुरुन किल विषम न अपनोती अपने स्वभाव से नियत कर्म को करते हुए मनुष्य कल को प्राप्त नहीं करता है मतलब पाप को प्राप्त नहीं करता है जो स्वभाव से नियत कर्म है स्वभाव से नियत कर्म कैसा शास्त्री शास्त्री भी होना चाहिए साथ में शास्त्र में शास्त्र में जिस स्वभाव को लेकर जो कर्म कहा गया वो कर्म लेना इस स्वभाव से नियत कर्म को करते हुए मनुष्य तो आपको प्राप्त नहीं करता है लगाइए श्रेयान प्रशस्त तरह का अर्थ है श्रेष्ठ कर श्रेष्ठ कर स्वधर्म यहाँ पर स्वधर्मो विगुणा अपि है ना स्वधर्मो विगुणा अपि इस प्रकार अपनी शब्द का अध्यार जानना चाहिए अपि शब्द का अध्यार जानना चाहिए पर धर्मात्ता अच्छी प्रकार आचरित अच्छी प्रकार आचरण किए गए पर धर्म की अपेक्षा स्वभाव नीतम करते नीतम से निश्चित किया गया यह स्वभावजम आया था ना सुभावजन शब्द कहाँ आया था ये यहीं पर था ना बयालीस में ब्रह्म कर्म सुभाज तैतालीस में छत्र कर्म स्वभावजम चवालीस में वैश्य कर्म स्वभावजम शुद्रपी स्वभावजम ये सब आया है ना तो वहाँ स्वभावजम कहाँ है तो भाष्यकार बताते हैं स्वभाव नीतम यद् उक्तम स्वभावजमी स्वभावजमी यद् उक्तम स्वभावजम ऐसा जो कहा गया स्वभावजम ऐसा जो कहा गया तद योग उसे ही स्वभाव इति उक्तम स्वभाव नियतम ऐसा कहा गया लग लग जायेगा यथकर्थ ये स्वभाव ये स्वभाव नियतम में तृतीय तत्पुरुष समाप्त स्वभाव नीतम स्वभाव से निश्चित किया गया यथ है ना यद उत्तम सुभावजम स्वभावजमी यद उत्तम यद कर् यद कर्म स्वभावजम इसके प्रकार जो स्वभावजम इस प्रकार यद कर्म उत्तम जो कर्म कहा गया तद करम हुआ कर्म ही स्वभाव इति उक्तम स्वभाव नीतम इस प्रकार कहा गया ठीक है स्वभाव से नियत कर्म यथा विष जात जैसे विष से उत्पन्न हुए कृमि के लिए जैसे विष्व से उत्पन्न हुए कृमि के लिए विष्व दोष कारक नहीं होता है यदि विश्व में कोई कृमि उत्पन्न हो जाए तो विष उसका हानि करेगा जैसे विष से उत्पन्न कृमि के लिए विष दोष कारक नहीं होता है उसी प्रकार स्वभाव से नियत कर्म को करते हुए मनुष्य को प्राप्त नहीं।, नहीं करता है क्योंकि जब स्वभाव में जो है तो उसको करने से कोई हानि नहीं होगी हाँ यही है मतलब आगे देखेंगे स्वभाव नियतम कर्म कुराना स्वभाव से नियत कर्म को करते हुए विश्व से उत्पन्न हुए कृमि की तरह किलविस को प्राप्त नहीं करता है ऐसा कहा गया लग जाएगा स्वभाव से नियत कर्म को करते हुए से उत्पन्न हुए की तरह को प्राप्त नहीं करता ऐसा कहा गया क्या पर धर्म को जोड़ेंगे और पर धर्मा भयावह ये पूर्व में कह दिया गया है, है? अच्छा पूर्व में क्या कह दिया है कि पर धर्म भयावय है और अनात्मज्ञा क्या तथा अज्ञानी मनुष्य ही करते क्योंकि और क्योंकि अज्ञानी मनुष्य ही कष्ट अनात्मज्ञा और कोई अज्ञानी मनुष्य एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रहता है कोई अज्ञानी मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म किए तो कर्म किए बिना नहीं रह सकता है और इसमें भी पर पर कर्म पर का कर्म करना है क्या वो भयावह है पर कर्म दूसरे का कर्म तो भयावह है और कर्म किए बिना रह नहीं सकता तो कौन सा कर्म करना चाहिए कर्म करना चाहिए सुधर्म करना चाहिए जो स्वकर्म है ना वो, वो सहज कर्म है उसको करना चाहिए लगाइए सहजम कर्म कौनते नजे सर्वरंभा कौनते हे कौनते ही करते क्योंकि धूमेन अग्निता सर्वरंभा दोषेण हे कौनते जिस प्रकार धूम धूम से अग्नि आच्छादित रहती है कौते ही कौन्ते ही कौते क्योंकि हे कौते जिस प्रकार धूम से अग्नि आच्छादित रहती है उसी प्रकार सर्वारम्भ करते सभी दोष से आच्छादित है सभी कर्म किससे आच्छादित है ऐसा समझो मान लीजिए कि आप कोई कर्मानुष्ठान व्यक्ति कर रहा है तो कर्मानुष्ठान करते समय किसी का सहयोग लेना पड़ता है कभी कभी और किसी का सहयोग लेते समय क्या है कि किसी को आपके व्यवहार से पीड़ा हो सकती है कितना भी बच कर चलो संभल कर के चलो लेकिन फिर भी किसी को कुछ पीड़ा पहुंच सकती है दुख पहुंच सकता है तो इसलिए क्या बोला कि वो दोष प्यार डी करे है ना इसलिए तय किया है कुछ न कुछ पीड़ा कुछ न कुछ कष्ट दूसरे को हो सकता है कितना भी प्रयास करें नहीं हो लेकिन फिर भी हो संभव है ऐसा क्योंकि शरीर इंद्रियों के द्वारा कर्म संपन्न होता है शरीर इंद्रिया कैसी है त्रिगुनात्मक है अग्नि आच्छादित रहती है उसी प्रकार सर्वारंभा करवाणी सभी कर्म दोषेण अवृता दोष से आच्छादित है इसलिए फिर ही था ना इसलिए सदोषो में भी साजम कर्म ना कहे इस कि तो दोषयुक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए या सहजम कर्म से दोषों को सहज कर्म को दोषयुक्त होने पर भी नहीं छोड़ना चाहिए और तो दोषयुक्त क्यों कहा जा रहा है ये क्योंकि ये त्रिगुणात्मक है ना शरीर इंद्री कैसी है तो त्रिगुणात्मक है त्रिगुणात्मक शरीर इंद्री त्रिगुणात्मक है और त्रिगुणात्मक शरीर इंद्री त्रिगुणात्मक होने से शरीर इंद्री दोषयुक्त है और शरीर इंद्री के द्वारा जो कर्म होगा वो भी कैसा होगा दोषयुक्त होगा पहुंच सकती है किसी को ऐसा कुछ है। इसलिए हे है कौनते सहज कर्म दोषयुक्त होने पर भी सोना नहीं चाहिए सहजम सहजमे देखेंगे यहाँ सह एव उत्पन्नम सहजम सह एव उत्पन्नम साथ ही उत्पन्न कर्म को सहज कहते हैं साथ ही उत्पन्न हुए किसके साथ जन्म ना सह है ना जन्म के साथ ही उत्पन्न अपने स्वभाव से कैसा है स्वभाव से उत्पन्न स्वभाष्यकार ने समझाया है ना हाँ की जो सत्व गुण की प्रधानता वाला क्या है ब्राह्मण स्वभाव सत्य गुण की अधिकता वाला ब्राह्मण स्वभाव है उसका समाधि कर्म है और सत्य जिसमें रज है नहीं सत्य जिसमें क्या है उपसर्जन है सत्य उपसर्जन है रज प्रधान है ये क्षत्रिय स्वभाव है उसके द्वारा क्या है कि सौर आदि कर्म संपन्न होंगे और जिसमें क्या है क्या है? ऐ, था रज उपसर्जन है और तम प्रचुर है ऐसे के द्वारा क्या होगा ऐसा वैश्विक स्वभाव है जिसमें रज उपसर्जन है तम है ऐसा स्वभाव वैश्व स्वभाव है उसके द्वारा कृषि आदि कार्य संपन्न होंगे और तम ही जिसमें प्रधान है उसके द्वारा परिचर्या संपन्न होगी अधिकता वाला स्वभाव सूत्र स्वभाव है तम की अधिकता वाला स्वभाव क्या है सूत्र स्वभाव है उससे परिचर्या रूपकर्म सम्पन्न होगा परिचर्या का मतलब क्या है सभी के में सहयोग करना सभी के में सहयोग करना यही प्रचर्या वहाँ पर अभी यहाँ पर देखेंगे कि जन्म के साथ ही उत्पन्न उसको क्या कहते हैं सहजन सत्कर्म कौन से सदोषों की मतलब त्रिगुणात्मक होने के कारण दोषयुक्त होने पर भी उस कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए सदोष क्यों है त्रिगुणात्मक होने से सदोष क्यों है हाँ त्रिगुणात्मक होने से दोषयुक्त कहा गया है कि त्रिगुणात्मक होने के कारण दोषयुक्त कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए त्रिगुणात्मक तो दे इंद्रियां हैं तो इसलिए उससे संपन्न कर्म को भी त्रिगुणात्मक कह दिया समझा त्रिगुणात्मक होने के कारण दोष युक्त होने पर भी कर्म को छोड़ना नहीं चाहिए सर्वारम्भ यहाँ ध्यान देंगे आरभि आरम्भ आरम्भ किया जाता आरम है इसलिए आरम्भ कहलाते हैं आरम्भ किया जाता है इसलिए आरम्भ कहे जाते हैं आरम्भ किसका किया जाता है कर्मो का इसलिए कर्मो को क्या कहेंगे आरम्भ आरम्भ किया जाता है इसलिए आरम्भ कहलाते हैं तो इस प्रकार सर्वकर्माणी ये क्या है सर्वारम्भ आरम्भ किसका किया जाता है सभी कर्मों का तो सर्वारम्भ क्या हुआ या बात इस प्रकरण से सिद्ध है यह बात इस प्रकरण से सर्वकर्माणी अर्थ हुआ सर्वारम्भा का यह इस प्रकरण से सिद्ध है ये कैचित आरम्भा स्वधर्मा क्या पर धर्म जो कुछ ये कैसे जो कुछ आरंभ किए जाते हैं कौन कौन स्वधर्म और परधर्म जो कुछ स्वधर्म और परधर्म आरंभ किए जाते हैं वे सभी वे सभी वे सभी किस पर से लिए गए हैं सर्वारंभ पर से ते सर्वे है क्या है सर्वारंभ है ना क्या स्वधर्म हो या परधर्म हो वो लेना है सर्वरम्भा से ही अर्थ यशमात ही का क्या है त्रिगुणात्मकत्व अत्र हेतु मतलब सदोष होने कर्मो के सदोष होने में कर्मो के दोषयुक्त होने में हेतु है, है त्रिगुणात्मकत्व लग जाएगा कर्मों के दोष दोषयुक्त होने में हेतु क्या है त्रिगुणात्मकत्व त्रिगुणा त्रिगुणात्मकत्वाद की त्रिगुणात्मक होने के कारण कर्म दोष से आवृत हैं जिस प्रकार सात उत्पन्न हुए जिस प्रकार अग्नि सात उत्पन्न हुए धूम से आच्छादित रहती है अग्नि सात उत्पन्न हुए धूम से आच्छादित रहती है वैसे ही कर्म दोष से आच्छादित रहते हैं कर्म तो दोष जो त्रिगुण है वो भी तो साथ ही उत्पन्न हुए है अब देखेंगे यहाँ पर से स्वधर्मा परित्यागेन स्वधर्म नामक सहज कर्म के परित्याग से स्वधर्म किसका नाम है सहज कर्म का स्वधर्म नामक सहज कर्म के परित्याग से और पर धर्म का अनुष्ठान करने पर भी या और पर धर्म का अनुष्ठान करने पर भी दोष से मुक्त नहीं हो सकता है दोष से मुक्त यहाँ दो बातें हैं स्वधर्म नामक सहज कर्म के परित्याग करने से दोष से मुक्त हो जाएगा क्या हाँ लगाएंगे ऐसा लगाइए इसका स्वधर्म नामक सहज कर्म के परित्याग से पर धर्म का अनुष्ठान करने पर भी यदि आपने अपने धर्म का परित्याग कर दिया और फिर दूसरे के धर्म का अनुष्ठान करने लगे तो दोस्त के रहित हो जायेंगे क्या पर धर्म का अनुष्ठान तो करना ही नहीं चाहिए यहाँ परित्याग नहीं परित्याग पूर्वक ही अर्थ है, है। आ, स्वधर्म नामक सहज कर्म के परित्याग पूर्वक पर धर्म का अनुष्ठान करने पर भी दोष से मुक्त हो ही नहीं सकता है और पर धर्म भयावह है पर धर्म कैसा है हाँ स्वधर्म का त्याग करेंगे तो दोष से युक्त होगा दोष से मुक्त होंगे और पर धर्म का अनुष्ठान करने पर भी दोष से मुक्त नहीं होंगे क्या पर धर्म भयावह और पर धर्म भयावह है भय का जनक है अनर्थ का जनक है क्या अज्ञान अशेषता कर्म तक तुम न सक्य थे लगेगी क्या अज्ञान अशेषता कर्म तक तुम न सक्य और अज्ञानी के द्वारा पूर्णता कर्म का त्याग नहीं किया जा सकता है आलस्य प्रमाद से कुछ कर्म छोड़ सकता है वो सभी कर्मों को छोड़ सकता है क्या और अज्ञानी के द्वारा पूर्णता कर्मों का त्याग नहीं किया जा सकता क्या यथा ऐसा करेंगे क्या यथा और क्यों की और क्या यथा और क्यों की अज्ञान अशेषता कर्म तक तुम न सकते अज्ञानी पूर्णता कर्मों का त्याग नहीं कर सकता है उस कारण से किस कारण से अज्ञानी के द्वारा पूर्णता कर्मों का त्याग संभव न होने ऐसी नजे पे ते त्याग नहीं करना नहीं चाहिए त्याग यदि विहित कर्म छोड़ दिया तो फिर किस में प्रवृत्ति हो जाएगी उसको क्या छोड़ना नहीं चाहिए सीधी बात है अज्ञानी को छोड़ना नहीं चाहिए नहीं निषि में प्रवृत्ति हो जाएगी विधि को छोड़ेगा तो स्वधर्म को छोड़ेगा तो सर में प्रवृत्ति हो जाएगी ऐसा ये तो धर्म में जो की संभावना तो है वही हम बताए ना कि ये जो है ना वो क्या त्रिगुणात्मक है शरीर इंद्रिय उस कारण से किसी को पीड़ा पहुंच सकती है कर्म करते समय तो नहीं, नहीं नहीं नहीं पर धर्म में तो मतलब क्या है कि जो अपने लिए विहिक नहीं है अब सन्यासी का कर्म जो नहीं है प्रपंच करना वो क्या हो गया उसके लिए पर हो गया वो कैसा हो गया पर हो गया और चाहे वो जो जो विहित नहीं है जो कर्म विहित नहीं है वो पर धर्म है वो तो क्या है विहित हाँ। नहीं है वो पर धर्म है ऐसा ऐसा और अपने कर्म को दोषयुक्त क्यों कहा है क्योंकि बता दिया ना कारण उसका ऐसा और ये तो सर्वथा दोषयुक्त है ही शासन निश्चित होने से ही पर धर्म दोषयुक्त है पर धर्म दोषयुक्त क्यों है शासन निश्चित होने से, से ऐसा अब देखेंगे आगे यहाँ ये विचार किम अशेषता त्य तुम असत्यम करो पंक्ति लगाएंगे किम कर्म अशेषता त्य असत्यम क्या कर्म का पूर्णता त्याग करना असंभव है किम कर्म अशेष्टा त्य असत्यम क्या कर्म का पूर्णता त्याग करना असत्य है असंभव है इति इसी न्यबेट इसलिए कर्म नहीं छोड़ना चाहिए इसलिए कर्म तो कर्म ना छोड़ने में क्या हेतु हो गया की अशेषता त्याग नहीं किया जा सकता है किम कर्म से सत्य तुम सत्यम क्या कर्म का पूर्णता त्याग नहीं किया जा सकता है इति कर्म तेजेत इसलिए कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए इति कर्म न तेजेत कर्म को जोड़ के लगाना एक ही हुआ ना प्रश्न है दूसरा प्रश्न है क्यों हुआ अथवा क्या सहज कर्म के त्याग में दोष है अथवा सहज कर्म का त्याग करने में अथवा क्या सहज का त्याग करने में दोष इति है ना इसी मतलब इति कर्म न तेजेत इसलिए कर्म नहीं होना चाहिए दो पक्ष हो गए ना दूसरा पक्ष क्या है सहज कर्म का त्याग करने में दोष है इसलिए कर्म का त्याग और पहला पक्ष क्या है त्याग करना हाँ इसलिए कर्म का त्याग तो दो पक्ष हुए ना तो ये विचारणी विषय है किम क्या अता चा, अता किम और इससे क्या होगा मतलब इस विचार से हाँ क्या अता अटकर्त अता है इस विचार ऐसी अस्मार्थ विचारा किम प्रयोजन इस विचार ऐसी क्या प्रयोजन होगा ये पूर्व पक्ष है यहाँ सिद्धांत पक्ष बताता है प्रयोजन यदि दो पक्ष है ना तो यदि संभावना को लेकर है यदि तावत अशेषता त्यक तुम असत्यम ये ऐसा समझना जो पहला पक्ष ले रहे हैं अशेषता त्यक तुम असत्यम कर्म यदि कर्म का पूर्णता त्याग करना असंभव है इति ना त्याग्यम इसलिए कर्म नहीं करना चाहिए पहला पक्ष आया ना यदि तो तावत वाक्य अलंकार में है यदि अशेषता त्यक तुम असत्यम कर्म यदि कर्म अशेषता त्यक असत्यम यदि कर्म पूर्णता त्याग करना असंभव है इसी सहजम कर्म ना त्यागजम इसलिए सहज कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए क्योंकि त्याग करना संभव नहीं है त्याग करना संभव नहीं, नहीं है इसलिए त्याग नहीं करना चाहिए इसका मतलब है यदि कोई त्याग कर दे तो कोई दोष होगा क्या इस पक्ष में इस पक्ष में नहीं होगा है ना त्याग करना असंभव है त्याग नहीं करना चाहिए लेकिन यदि कोई समर्थ हो तो उससे त्याग करने में कोई दोष होगा क्या दोष नहीं होगा फिर तो दूरी हो जाएगा असम्भव को भी उसने संभव कर दिया पंक्ति लगाएंगे पहला पक्ष हो गया ना यदि कर्मों का पूर्णता त्याग करना असंभव कर्म न त्याजम इसलिए सां तरिक इस प्रकार तो इस प्रकार तो अशेषता कर्म त्यागे कि पूर्णता कर्म का त्याग करने पर गुण ही होगा इस प्रकार पूर्णता कर्म का त्याग करने पर गुण ही होगा या सिद्ध होता है या हो जाता है न एवं तो इस प्रकार को तो इतनी सिद्धमती या सिद्ध हो जाता है क्या कर्म का पूर्णता त्याग करने पर तर गुणी होता है ठीक है अभी फिर पूर्व पक्षी कहता है सिद्धांति ने कहा था सत्यम एवं ए, एवं ये देखना एवं आपका कहना सत्य है आपका कहना सत्य है सत्य अर्धांगीकार अर्ध में है आपका कहना सत्य है किंतु एवं अशेष का त्यागा एवं न क्यों किंतु तो इस प्रकार कर्मों का पूर्णता त्याग ही संभव नहीं है अर्धांगिकार अर्थ में मतलब यदि त्याग हो तब तो गुण हो जाएगा बाद में क्या बता रहा है, है।, मतलब है कि तो इस प्रकार कर्मों का पूर्णता त्याग ही संभव नहीं है सत्य मतलब आपका कहना सत्य है किंतु इस प्रकार कर्मों का पूर्णता त्याग ही संभव नहीं है इसी चेत तक क्या हुआ संदेह हुआ अच्छा किम नित्य प्रचलितात्मक पुरुषो यथा संख्या न गुणा यहाँ पुरुष पक्षी ने बोला ना हाँ की संभव ही नहीं है तो सिद्धांति प्रश्न कर रहा है कि जो कहा गया ना कि कर्म कर्मों का पूर्णता त्याग संभव ही नहीं है तो क्यों संभव नहीं है ये विचार आ रहा है क्यों संभव नहीं है किम नित्य प्रचाल नित्य प्रचलितात्मक पुरुषों यथा संख्या नाम गुण कहते हैं जैसे के सांख्यों के गुण सांख्यो के गुण क्या है सत्ज जैसे सांख्य मता अनुयायियों के गुण सदा चलन सदा प्रचलन स्वरूप वाले हैं सदा प्रचलन स्वरूप है ना सांकारिका में आया था ना कि ये हमेशा क्या है कैसे होते रहते हैं कभी इनका सम परिणाम होता रहता है सम परिणाम होता है कभी विषम परिणाम होता है ना हमेशा इनका कुछ ना कुछ परिणाम होता रहता है सत्य गुण अधिक है उसमें रस कम न्यून है और जब रज अधिक होगा ना तो सत्य भी किस रूप में हो गया रज रूप में हो गया तम, हो हो तम अधिक होगा तो सत्य रज भी क्या होगा समरूप में हो गए तो हमेशा उनमें प्रक्रिया बनी रहती है नब रज अधिक है और फिर क्या हुआ सत्व अधिक हुआ तो रज किस रूप में जाएगा है रूप में भाई सत्य गुण अधिक है रज कम कम है और फिर रज अधिक हो गया तो सत्व गुण कम हो गया तो कैसे कम हुआ सत्य भी किस रूप में परिणत हो जाएगा रज रूप में तो गुणों में हमेशा क्रिया होती रहती है गुणों में हमेशा क्रिया होती रहती है तो हमेशा ये क्या है चलन स्वभाव वाले हैं तो ऐसा लगाना यथा संख्या नाम गुणा जैसे सांख्य मतानुयायियों के सतुरस्तम गुण सदा चलन स्वभाव वाले हैं नित्य है ना कि नित्य चलम स्वभाव वाले हैं क्या आत्मा इसी प्रकार सदा चलन स्वभाव वाला है लगेगा पंक्ति जैसे सांख्यो के गुण नित्य चलन स्वभाव वाले हैं क्या इसी प्रकार पुरुष मतलब आत्मा नित्य चलम स्वभाव वाला है एक प्रश्न हो गया है दूसरा देखना क्यूँ हुआ क्रियायो कार्यक्रम क्या क्रिया ही कारक है क्या क्रिया ही कारक है अच्छा इसका समझेंगे आप यहाँ कारक अर्थ है कर्ता कारक का क्या है कर्ता करता ही कौन आत्मा क्या क्रिया ही आत्मवस्तु है क्या क्रिया ही करता आत्मा है ऐसा अर्थ होगा क्या क्रिया ही करता आत्मा है यहाँ भी श्याम से समझेंगे यथा बुद्धा नाम पंच स्कंदा क्षण प्रध्वंशिना जैसे क्षण प्रध्वंसी जैसे क्षण प्रध्वंसी बौद्धों के पंच स्कंध क्षण प्रध्वंसी समझेंगे जैसे ऐसा माना जाता है ना प्रथम क्षण में उत्पत्ति द्वितीय क्षण में स्थिति और तृतीय क्षण में ध्वंस प्रथम क्षण में उत्पत्ति द्वितीय क्षण में स्थिति और तृतीय क्षण में क्या है ध्वंस है तो कोई वस्तु तो उत्पन्न होकर दीर्घ काल तक स्थित रहता है और जो अति अतिशीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं हैं उनके बारे में कहा गया उत्पत्ति स्थिति और क्रिया क्षणिक है ना क्रियाएं क्षणिक हैं क्रियाएं तो सभी क्षणिक हैं और कोई द्रव्य उत्पन्न होकर बहुत क्षण स्थित स्थिर रहते हैं और कोई द्रव्य उत्पन्न होकर के तुरंत नष्ट भी हो जाते तो जो नष्ट हो जाता है न क्षणिक उसका लक्षण क्या है न्याय में प्रति क्षण में उत्पत्ति द्वितीय क्षण में स्थिति तृतीय क्षण में ध्वस्त तो तृतीय क्षण वृत्ति ध्वंस प्रतियोगित्व तृतीय क्षण में वृत्ति ध्वंस ध्वस्त का प्रतियोगी वो वस्तु जिसका ध्वंस हो रहा है ये क्षणिकत्व तो है और में क्या है कि स्थिति क्षण नहीं है उत्पत्ति और तुरंत ध्वंस उत्पत्ति और तुरंत ध्वंस वहाँ स्थिति क्षण नहीं है उत्पत्ति के अंतर क्या है ध्वंस है तो ऐसा उनका क्षण प्रध्वस उनके यहाँ प्रध्वंस क्या है उनके यहाँ क्षणिक वस्तु क्या है द्वितीय क्षण वृत्ति ध्वंस प्रतियोगित्व है ध्वन प्रतियोगी उनके यहाँ है ये क्षण अब देखेंगे तो, तो ये स्कंदे। इसको तो समझाना पड़ेगा पांच स्कता प्रदेश में देख लेना रूप वेदना विज्ञान संज्ञा और संस्कार ये लिखा है ना और संक्षेप में कल इनको घटा देंगे समझा देंगे तो ये संक्षेप में कल समझा देंगे हो जाएगा ओम पूर्ण पूर्ण फून फून